शिवपुराण रुद्ध संहिता शरद कुमार जी कहते हैं व्यास जी इधर वराह के के द्वारा इस प्रकार भाई के मारे जाने पर शोक और क्रोध से संतप्त हो उठा श्रीहरि के सांस वैर करना तो उसे रुचता ही था अतः उसने संहार प्रेमी वीर असुरों को प्रजा का विनाश करने के लिए आज्ञा दे दी तब वे असुर स्वामी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर देवताओं और प्रजाओं का विनाश करने लगे इस प्रकार जब उन चित्त वाले असुरों द्वारा सारा देवलोक तहस नहस कर दिया गया तब देवता स्वर्ग को छोड़कर गुप्त रूप से भूतल पर विचरने लगे उधर भाई की मृत्यु से दुखी हुए हिरण्य ने भाई को जलांजलि देकर उसकी स्त्री आदि को ढारत बंधाया तत्पश्चात उस दैत्यराज ने अपने लिए विचार किया कि मैं अजेय अजर और अमर हो जाऊँ मेरा ही एक छत्र साम्राज्य रहे और मेरा प्रतिद्वंदी कोई न रह जाए जो धारणा बनाकर वह मंद्रा चल पर गया और वहाँ एक गुफा में अत्यंत घोर तपस्या करने लगा। उस समय वह पैर के अंगूठे के बल खड़ा था उसकी भुजाएं ऊपर को उठी थी और दृष्टि आकाश की ओर लगी थी उसकी तपस्या से संतप्त होकर देवताओं का मुख विकृत हो उठा वे स्वर्ग को छोड़कर ब्रह्म में जा पहुंचे और उन्होंने ब्रह्मा से अपना दुखड़ा कह सुनाया व्यास जी उन देवताओं के इस प्रकार कहने पर स्वयंभु ब्रह्मा भृगु दक्ष आदि के साथ उस दैत्येश्वर के आश्रम पर गए तब जिसने अपने तप से संपूर्ण लोकों को संतप्त कर दिया था उस हिरण्यकशू ने वर देने के लिए आए हुए पद्मयोनि ब्रह्मा को अपने सामने उपस्थित देखा उधर पितामह ने भी उससे कहा वर मांग तब जिसकी बुद्धि मोहित नहीं हुई थी उस असुर ने विधाता के उस मधुर वाणी को सुनकर इस प्रकार कहा हिरण्य बोला ऐश्वर्यशाली प्रजापति पितामह मैं चाहता हूँ कि स्वर्ग में भूतल पर दिन में रात में ऊपर अथवा नीचे कहीं भी शस्त्र अस्त्र पास वज्र शुष्क वृक्ष पर्वत जल अग्नि के रूप में शत्रु के प्रहार से देवता दैत्य मुनि सिद्ध किम्बाह आप आप द्वारा रचे हुए जीवों के हाथों मुझे कभी भी मृत्यु का भय न हो सनत कुमार जी कहते हैं बुने हिरण्य कश्यपों के वैसे वचन सुनकर पद्मवनी ब्रह्मा के मन में दया का भाव जागृत हो उठा उन्होंने मन ही मन विष्णु को प्रणाम करके उससे कहा दैतेंद्र मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ अतः तुझे सारी वस्तुएँ प्राप्त होंगी तूने छियानवे वर्षों तक तब किया है अब तेरी कामना पूर्ण हो चुकी है अतः तब से विरत होकर उठ और दानवों के राज्य का उपभोग कर ब्रह्मा की वाणी सुनकर हिरण्यकशिपु का मुख्य प्रसन्नता से खिल उठा इस प्रकार जब पितामह ने उसे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया तब वह उन्मत्त हो उठा और त्रिलोकी को नष्ट करने का विचार करने लगा फिर तो उसने संपूर्ण धर्मों का उच्छेद करके संग्राम में समस्त देवताओं को भी जीत लिया तब देवता भाग विष्णु के पास पहुंचे वहाँ श्रीहरि ने देवताओं और मुनियों की दुख गाथा सुनकर उन्हें आश्वासन दिया और शीघ्र ही उस दैत्य के वध करने का वचन दिया तब देवता अपने स्थान को लौट गए तदनंतर महात्मा विष्णु ने ऐसा रूप धारण किया जो आधा सिंह और आधा मनुष्य का था वह अत्यंत भयंकर तथा विकराल दिख रहा था उसका मुख खूब फैला हुआ था नासिका बड़ी सुंदर थी और नख चीखे थे गर्दन पर शटाएँ लहरा जटाए सटाएँ लहरा रही थी दाढ़े ही आयुध थे उससे करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव छिटक रही थी और उसका प्रभाव प्रलयकालीन अग्नि के सदृश था अधिक कहाँ तक कहा जाए वह रूप जगनमय था इसी रूप से वे भगवान भास्कर के अस्ताचल के शरण लेने पर असुरों की नगरी में प्रविष्ट हुए उन अतुल प्रभावशाली नृसिंह को देखकर सभी दैत्य एक साथ उन पर टूट पड़े तब उन अद्भुत पराक्रमी निशिह ने महाबली दैत्यों के साथ युद्ध करके बहुतों को मार डाला और बहुतों को पकड़कर तोड़ मरोड़ दिया फिर वे उस नगर में घूमने लगे तब उन सर्व में सिंह को देखकर कर दैत्यराज के पुत्र प्रहलाद ने राजा से कहा यह मृगेंद्र तो जगन में दिख रहा है यह यहाँ किस लिए आया है प्रहलाद ने पुनः कहा पिताजी मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये भगवान अनंत हैं और निसिंह का रूप धारण करके आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं क्योंकि मुझे इनकी मूर्ति बड़ी विकराल दिख रही है अतः आप युद्ध से हटकर इनके शरण में जाइए इनसे बढ़कर त्रिलोकी में दूसरा कोई योद्धा नहीं है इसलिए आप इन मृगेंद्र के सामने झुककर अपने राज्य का उपभोग कीजिए अपने पुत्र की बात सुनकर उस दुरात्मा ने उससे कहा बेटा क्या तू भयभीत हो गया अपने पुत्र से यो कहकर दैत्यो के अधिपति राजा हिरण्यकश्यप ने महाबली दैत्यों को आज्ञा देते हुए कहा वीरों तुम लोग इस बेडौल भ्रगुटी और नेत्र वाले सिंह को पकड़ लो तब स्वामी की आज्ञा से उन मिगेंद्र को पकड़ने की इच्छा से वे सभी बड़े बड़े दैत्य रणभूमि में घुसे परंतु जैसे रूप की अभिलाषा से अग्नि में प्रवेश करने वाले पतिंगे जल भुन जाते हैं उसी तरह वे सबके सब क्षण सब भर में ही जल भस्म हो गए के हो जाने पर भी वह संपूर्ण शस्त्र अस्त्र शक्ति पास अंकुश और पावक आदि सिंह ने व्र के समान कठोर अपनी अनेकों भुजाओं से उस दैत्य को पकड़ लिया और उसे अपने जानुओं पर लिटा कर के मर्व को विदीर्ण करने वाले नखांकुरों से उसकी छाती चीर डाली तथा खून से लथपथ हुए उसके हृदय कमल को निकाल लिया फिर तो उसी क्षण उसके प्राण पखेड़ू उड़ गए तब भगवान नृसिंह ने बार बार के आघात से जिसके सारे अंग चूर चूर हो गए थे उस काष्ठभूत दैत्य को छोड़ दिया उस समय उस देव शत्रु के मारे जाने पर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई उसी अवसर पर प्रहलाद ने आकर उनके चरणों में सिर झुकाया तब अद्भुत पराक्रमी विष्णु ने प्रहलाद को बुलाकर उन्हें दैत्यों के राज पर अभिषिक्त कर दिया और स्वयं अतर्कित गति को प्राप्त हो गए अर्थात अंतर ध्यान हो गए तदनंतर पितामह आदि समस्त सुरेश्वर परम प्रसन्न हो अपना कार्य सिद्ध करने वाले पूजनीय भगवान विष्णु को उसी दिशा में प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए विप्रवर प्रसंग प्रसंगवश मैंने रुद्र से अंधक की उत्पत्ति वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु निशंक के हाथों उसके भाई का विनाश और प्रसाद की राज्य प्राप्ति का वर्णन कर दिया ऋश्रेष्ठ अब मैं शिव की कृपा से प्राप्त हुए अंधक के प्रभाव का शंकर जी के साथ उसके युद्ध का और पीछे जिस प्रकार उसे महेश के गृणाध्यक्ष पद की प्राप्ति हुई उस कथा का वर्णन करता हूँ सुनो